श्री राम भक्त मालिका नाग महाशय श्री दुर्गा चरण नाग ने जो नाग महाशय के नाम से सुपरिचित हैं नारायणगंज शहर अब बांग्लादेश में अवस्थित से एक मील पश्चिम में बसे देवभोग नामक ग्राम में दीनदयाल नाग की पर्णकुटी को आलोकित करते हुए इक्कीस अगस्त 1846 सौ ईस्वी भाद्र शुक्ल प्रतिपदा को जन्म लिया था जब दुर्गाचरण मात्र आठ वर्ष के थे तभी उनकी माता त्रिपुर सुंदरी ने पुत्र दुर्गाचरण तथा कन्या शारदा मणि को अपने ननंद भगवती की गोद में सौंपते हुए स्वर्गारोहण किया बाल विधवा भगवती अत्यंत स्नेहपूर्वक अपने भाई की दोनों संतानों का लालन पालन करने लगी दुर्गाचरण अपनी बुआ को ही मां समझते थे पिता दीनदयाल कलकत्ते में कुमार टोली के श्रीयुक्त राम कुमार व श्रीयुक्त हरिचरण पाल की गद्दी में नौकरी करते थे वे एक खपरेल के कमरे में निवास करते थे पाल बाबुओं का दीनदयाल पर बहुत विश्वास था निर्लोभी दीनदयाल एक बार नौका में बाबुओं का नमक लेकर कलकत्ते से नारायणगंज जा रहे थे तब जहाजों का चलना आरंभ नहीं हुआ था मार्ग में एक दिन संध्या हो जाने पर तट के निकट एक बड़ा खंडहर किसानों के दो घर देखकर रात में वहीं ठहरने के लिए उन्होंने लंगर डालने का आदेश दिया। उठकर सोच के लिए वे उस टूटे मकान के निकट बैठे और आदतवश नाखून से मिट्टी कुरेदने लगे उस समय उन्हें ऐसा लगा मानो सिक्के जैसे किसी चीज पर हाथ लगा है उत्सुकता निवारण के लिए उन्होंने और मिट्टी हटाकर देखा तो पुराने जमाने की मुहरों से भरा हुआ एक घड़ा पर पर था. तुरंत ही ने उसे सर्प के समान छोड़ दिया और नाव पर नाव आकर चलाने का आदेश दिया मल्लाहों के सोचादी के लिए थोड़े से समय की याचना करने पर भी उन्होंने बताया कि वहां पर भय का एक विशेष कारण है अतः नाव को तुरंत ही खोलना होगा हार मानकर उन लोगों को ऐसा ही करना पड़ा सुशील मधुरभाषी लंबे पुष्ट वाले बालक दुर्गा को पड़ोस की महिलाएं गोद में लेकर खिलाया करती थी परंतु खाने को कुछ देने पर वह लेता नहीं था संध्या के समय नक्षत्र खचित आकाश की ओर देखकर कभी कभी बालक अपनी बुआ से हट करते हुए कहता चलो मां उस देश को चलें, अब यहां अच्छा नहीं लगता चंद्रमा का उदय होने पर वह ताली बजाकर नृत्य करता हवा में झूमते वृक्षों को देखकर कहता माँ मैं उनके साथ खेलूंगा और उन्हें उन्हें के समान हिलडुल कर अपने मधुर नृत्य को अपनी बुआ को नृत्य से अपनी बुआ को मंत्र मुग्ध कर लेता उसकी बुआ पुराणों की कथा सुनाने में बड़ी कुशल थी ये कथाएं सुनकर बालक रात में देवी देवताओं के स्वप्न देखता बाल्य क्रीड़ा में उसकी वैसी रुचि नहीं थी पर सभी साथियों के अनुरोध पर कभी कभी वह उनके खेल में भाग ले लेता था पर अपने दल की जीत के लिए साथी उसे उसे झूठ बोलने को कहते तो वह अस्वीकार कर देता इसके फलस्वरूप कभी कभी उसे मार खानी पड़ती परंतु मार खाकर शरीर से रक्त आ जाने पर भी वह घर आकर अपनी बुआ से कोई शिकायत नहीं करता था अपनी सत्यवादिता शांत स्वभाव के फलस्वरूप कई बार उसे मध्यस्थ होकर विवाद का निपटारा करना पड़ता था और प्रायः ही उसका निर्णय सबको मान्य होता था। नारायणगंज की पढ़ाई होती थी। वहां सर्वोच्च श्रेणी तक अध्ययन कर लेने के पश्चात बालक की पढ़ाई बंद हो गई तब अपनी ज्ञान पिपाशा की शांति के लिए एक दिन उसने अपनी बुआ को बिना बताए ही अपनी धोती के छोर में थोड़े से मीठे मुरमुरे बांधे और विद्यालय की खोज में पैदल ही बात्यंत चिंतित रही शाम को घर लौट कर बालक ने जब उन्हें बताया कि कल से वह प्रतिदिन ढाका जाएगा तो उसका आग्रह देखकर वे आसानी से सहमत हो गई तथा तो प्रतिदिन ठीक समय पर उसके लिए भोजन तैयार कर देने लगी इस प्रकार डेढ़ वर्ष तक पढ़ाई चली इस अवधि में दुर्गाचर ने केवल दो दिन नागा संध्या को लौटते समय एक स्थान पर कई बार उन्होंने एक भूत को देखा था पहली बार उन्होंने देखा कि भूत पीपल वृक्ष के सहारे पीछे मुड़कर खड़ा है दुर्गा पहले तो वही बैठ गए पर फिर सोचने लगे कि मैंने जब इसको कोई अनिष्ट नहीं किया है तो वह भी भला मेरा अनिष्ट क्यों करेगा अतः साहस पूर्वक आगे बढ़ते हुए वे भूत सुनाई पड़ा परंतु तब उनमें पीछे मुड़कर देखने का साहस नहीं रह गया था एक दूसरे समय रास्ते में जोर की आंधी और बारिश शुरू हो गई अंधेरा पथ शरण लेने की कोई स्थान नहीं एक मोड़ पर मुड़ते समय अंधकार वे एक में जा गिरे। में से बाहर निकलने के लिए उन्हें बहुत ही कष्ट उठाना पड़ा था। थोड़े ही दिनों में दुर्गाचरण को बंगला रचना में विशेष दक्षता प्राप्त हो गई उनके हस्ताक्षर मूर्तियों जैसे सुंदर थे बाद में जब वे पढ़ने कलकत्ता गए तो चरित्र गठन के उद्देश्य से लिखी गई इन रचनाओं को उन्होंने बालकों के प्रति उपदेश नाम देकर अपने व्यय से छपवाया तथा निशुल्क वितरित किया कलकत्ता आने के पूर्व ही बुआ के आग्रह पर नाग महाशय को विवाह करना पड़ा एक ही दिन संध्या को गोधुली लग्न में नाग महाशय का तथा रात्रि के अंतिम प्रहर में उनकी बहन शारदा का विवाह हुआ नववधु का नाम था प्रसन्न कुमारी वधु का गृह प्रवेश तो हुआ परंतु नाग महाशय के एक अद्भुत कृत्य पर बुआ का हर्ष विषाद में परिणत हो गया कहीं वधु के साथ एक ही सैया पर सोना न पड़े इस वजह से नाग महाशय संध्या होते ही एक वृक्ष पर चढ़ जाते और जब तक बुआ उन्हें उनके अपने कमरे में सोने की अनुमति नहीं देती तब तक नीचे नहीं उतरते हुआ सोचा था कि धीरे धीरे उनका यह विचित्र मनोभाव बदल जाएगा परन्तु ऐसा होने के पहले ही प्रसन्न कुमारी काल कवलित हो गई उस समय नाग महाशय कलकत्ते में थे कलकत्ते में पिता के साथ रहते हुए नाग महाशय कैम्पेल मेडिकल स्कूल में भर्ती हुए परंतु कुछ समय बाद उस विद्यालय को त्याग कर उन्होंने होम्योपैथी सीखना आरंभ किया प्रतिदिन सवेरे शाम डॉक्टर भादुड़ी के पास अध्ययन करके तथा उनके साथ रोगियों के घर जाकर उन्होंने इस विद्या में निपुणता प्राप्त कर ली इस बीच दयाल घर में एक और बहू लाने की इच्छा से पुत्र ले को लेकर गांव आए परंतु उपयुक्त लड़की न मिलने के कारण वे शीघ्र ही कलकत्ता लौट आए अब नाग महाशय ने होम्योपैथिक दवाइयों का एक छोटा सा बक्सा खरीद लिया तथा अध्ययन के साथ ही मुहल्ले मोहल्ले घूमते हुए दीन दुखियों की निःशुल्क चिकित्सा करने लगे परोपकार का अवसर वे शायद ही कभी छोड़ते थे पिता के कहने पर उनके लिए आवश्यक चीजें खरीद लाते थे स्वयं ही उन्हें ढोकर ले आते एक बार प्रेमचंद मुंशी नामक एक कृपण व्यक्ति के भाई की मृत्यु हो गई सौदाह के निमित्त और किसी की सहायता न मिलने पर वह नाग महाशय के द्वार पर पहुंचा तब पिता पुत्र ने मिलकर मृतक का अंतिम संस्कार करते हुए मुंशी को विपत्ति से छुड़ाया इन्हीं दिनों नाग महाशय का श्री रामकृष्ण के भाभी भक्त सुरेश चंद्र दत्त के साथ परिचय हुआ सुरेश बाबू को उस समय साकार ईश्वर के बारे में संदेह था परंतु नाग महाशय पूर्ण विश्वास के साथ कहते जिस वस्तु का अस्तित्व है उसी को लेकर फिर विचार क्यों करना कभी कभी वे सुरेश बाबू के साथ ब्राह्म समाज में जाया करते थे परंतु केशव चंद्र के व्याख्यान पर होने पर भी समाज के आचार आदि उनके मन को भाते नहीं थे समाज द्वारा प्रकाशित साधुओं की जीवनियों को वे अत्यंत लगन के साथ पढ़ते थे तथा पुराणों के अनुवाद में भी रुचि लेते थे बौधा वे शमशान घाट या गंगा तट पर साधु संन्यासियों के साथ धर्म चर्चा में लगे रहते थे या फिर उन्हें स्थानों पर बहुत समय तक स्वयं ही मग्न बैठे रहते थे एक वृद्ध ब्राह्मण की सलाह पर महानिशा के समय शमशान में बैठ कर जप करते हुए उन्हें एक शुभ्र ज्योति का दर्शन हुआ और तत्पश्चात उन्होंने नियमित रूप से जब ध्यान करना प्रारंभ कर दिया एक वाक्य में कहा जाए तो नाग महाशय उस समय जगत को भूलकर क्रमशः अधिकाधिक धर्म प्रवाह में ही बह चले थे दिनदयाल ने सब समझकर इसका प्रतिकार करने के लिए जल्दी से एक लड़की चुनी तथा विवाह के निमित्त पुत्र को गांव चलने के लिए कहा नाग महाशय पर मानव वज्रपात हुआ विवाह एक बार तो हुआ था परतु वह कली अकाल की काल कवल, कवलित हो गई अब पुनः दूसरे की कन्या पर ऐसा अन्याय क्यों करें परंतु पिता ने एक नहीं सुने पुत्र को असहमत देखकर उन्होंने मान करते हुए अन्न छोड़ दिया तथा निर्जन में अश्रुपात करने लगे पुत्र ने कहा कि वे पुत्र बधु से भी अधिक प्रेम पूर्वक पिता की सेवा करेंगे परंतु वचन देकर भी उसका पालन नहीं किया जा सकेगा पितरों को पिंड नहीं मिलेगा आज सोचकर ही पिता मृतप्राय हो रहे थे अंत में पिता की ही विजय हुई विश्वत प्रतीत होने पर भी पित्र भक्त नाग महाशय विवाह करने को राजी हुए ये देव भूख गए तथा यथा समय उनका सरत कामनी देवी से पानी ग्रहण हुआ